ईश्वर का विषय पिछले कुछ दिनों से चल रहा है जिसमें हम संसार को देख करके संसार की व्यवस्थाओं को देख करके और तर्क युक्ति अनुमान से विचार करके युक्ति संगत, संगति लगाते हुए ईश्वर को समझने का प्रयास कर रहे हैं ईश्वर है या नहीं है है तो उसका स्वरूप कैसा मानना उचित है केवल इस दृष्टि से नहीं कि हम ही कुछ कल्पना करके मान लेंगे लेकिन हम ईश्वर के बारे में जो स्वरूप समझ रहे हैं उसमें परस्पर संगति होनी चाहिए विरोध नहीं होना चाहिए ईश्वर के बारे में भले ही कितनी विपरीत मान्यताएं प्रचलित हों लेकिन हम जिस ईश्वर को स्वीकार करें वो व्यवस्थित होना चाहिए कम से कम हमारी एक व्यक्ति की मान्यताएं तो परस्पर विरुद्ध विरोधी नहीं होनी चाहिए उस दृष्टि से क्या संगत हो सकता है और शास्त्रों से भी सम्मत देखते हुए उस सब की हम चर्चा कर रहे हैं तो इसमें ईश्वर के कुछ गुणों की चर्चा हुई उनपे कुछ कुछ प्रश्न हैं आप लोगों के उसको मैं ले रहा हूं तो पहला प्रश्न तो यही है कि क्या ईश्वर ऐसा प्रकरण अथवा विषय है जिसे प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझाया समझाया जा सकता है ये जो अभी हमारी प्रक्रिया चल रही है वो कैसी है ईश्वर को समझने के लिए है और प्रश्नोत्तर या बोल करके हम इसको अभिव्यक्त कर रहे हैं समझाने का प्रयास कर रहे हैं समझने का प्रयास कर रहे हैं प्रश्नोत्तर से तो क्या इससे ईश्वर को समझा और समझाया जा सकता है तो संक्षिप्त उत्तर तो यह है कि हां एक अंश में समझा और समझाया जा सकता है समझने और समझाने का अभिप्राय यदि यह हो कि पूरी तरह समझा जा सकता है इसी प्रश्नोत्तर से तो कभी नहीं समझा जा सकता पूरा नहीं जाना जा सकता लेकिन एक अंश तो उसका जाना जा सकता है परमात्मा को पूरा समझना पूरा जानना समझाना पूरा समझना तो समाधि के अंदर ही जब प्रत्यक्ष होगा तभी हो सकता है और कोई उपाय नहीं है अंतिम उपाय तो स्वयं प्रत्यक्ष करना है तभी हमें पूरी तृप्ति हो सकती है कि मैंने ईश्वर को पूरा जान लिया है और ईश्वर को पूरे जानने का भी यह अभिप्राय नहीं है कि परमात्मा के सारे गुणों को जान लेते हैं परमात्मा तो आनंद है उस दृष्टि से उसको पूरा पूरा तो कोई नहीं जान सकता कभी भी लेकिन इतना निश्चित हो जाना कि परमात्मा ऐसा है बहुत कुछ हमें पता लग जाना प्रत्यक्ष हो जाना ये तो समाधि में होगा तो ना तो कोई भाषा कोई वाणी चाहे तो वो बोल करके हो चाहे लिखी भी हो कोई शास्त्र ऋषियों के ग्रंथ स्वयं वेद भी ईश्वर की वाणी स्वयं वेद भी पूरी तरह से हमको समझा नहीं सकते यद्यपि अधिकांश वेद मंत्र ईश्वर के बारे में ही बताते हैं दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक मंत्र में ईश्वर का कुछ ना कुछ अंश तो है ईश्वर उसमें पीछे छुपा हुआ है कहीं प्रत्यक्ष कहीं परोक्ष रूप से तो भी ईश्वर हमें पूरा समझ में आ जाए जैसा प्रत्यक्ष में होता है ये वहां भी आवश्यक नहीं है लेकिन इनकी सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है अब समाधि में ईश्वर का प्रत्यक्ष होगा साक्षात्कार होगा वहां तक तो हम तब पहुंचेंगे जब पहले योग साधना करेंगे ईश्वर की प्राप्ति के उपायों को अपनाएंगे और ईश्वर की प्राप्ति के उपायों को भी तब अपनाएंगे जब हम ईश्वर का पहले शब्दिक रूप से निश्चय कर लेंगे कि ईश्वर है यदि हमें यही स्पष्ट नहीं है कि ईश्वर हो भी सकता है संभावना के रूप में भी हमें नहीं है संदेह बना हुआ है या ईश्वर हमें स्वीकार्य ही नहीं है तो उसकी साधना भी क्या करेंगे उसकी प्राप्ति के उपायों को भी कहा आचरण में लाएंगे और उपायों को आचरण में नहीं करेंगे तो समाधि भी कहां लगेगी और प्रत्यक्ष भी नहीं होगा तो भले ही पूरा ज्ञान समाधि में होगा प्रत्यक्ष ज्ञान समाधि में होगा लेकिन उस तक पहुंचने के लिए प्रारंभ में ईश्वर की सत्ता पे तो हमें विश्वास हो ईश्वर का स्वरूप तो हमें समझ में आए और ईश्वर का उपयोग केवल उसके आनंद को प्राप्त करने में ही नहीं है ईश्वर को हम जानते हुए समझते हुए बहुत सारी जीवन में श्रेष्ठताओं को प्राप्त कर सकते हैं अपने को अच्छा बना सकते हैं ईश्वर के स्वरूप को ठीक जान करके हम अपना सामान्य जो व्यवहार है धर्माचरण है जिस स्तर पर हम जी रहे हैं उसको भी हम बहुत अच्छा बना सकते हैं तो ईश्वर को जितना अधिक हम जानेंगे समझेंगे भले ही प्रश्नोत्तर से भले ही शास्त्रों से प्रवचनों से स्वयं विचार करके अनुमान से तर्क युक्ति से उतना उतना ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास बढ़ेगा और हमारे जीवन में भी परिवर्तन आएगा और ऐसा करते हुए भी अंत में हम पूरा जान सकते हैं तो यद्यपि इससे पूरा समझा समझाया नहीं जा सकता प्रश्नोत्तर से लेकिन ये प्रश्नोत्तर भी व्यर्थ नहीं है ये भी आवश्यक है अगर इसके बिना सीधे ही जब हम ईश्वर को मान लेते हैं किसी ने कह दिया हमारी परंपरा है ऐसा ऐसा मानते हैं और मान लिया अब साक्षात्कार तो जब होगा जब होगा लोग कहते हैं हमने भी मान लिया है ऐसे में जो मानना होता है वो बहुत हल्के स्तर का होता है बहुत अल्प होता है केवल हमने मान लिया बिना समझे ये जो प्रश्नोत्तर शैली चल रही है एक एक चीज को हम सोच रहे हैं उसमें तर्क युक्ति कर रहे हैं इसमें हम ईश्वर को समझने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसा करते हुए जब हम ईश्वर को स्वीकार करते हैं तो यह समझ के स्वीकार करना होता है इसकी सीमा अवश्य है एक अंश में ही हम उसको जान पाएंगे एक अंश में हम स्वीकार कर पाएंगे लेकिन फिर भी ये समझ के जानना है और नहीं तो यूं हम सुन ही लेते हैं परमात्मा ऐसा है और ऐसा है और बीस प्रश्न हमारे मन में रहते हैं ईश्वर के बारे में ऐसा है या ऐसा है कहा तो ये भी जाता है कहा तो ये भी जाता है हम निश्चय नहीं कर पाते ना इस प्रश्नोत्तर के माध्यम से और ये जो प्रक्रिया चल रही है इसमें कम से कम हम बहुत सारे स्वरूपों को बहुत सारी स्थितियों को हम निश्चय कर सकते हैं कि ये ऐसा ही हो सकता है ये जो विपरीत बात है ये ठीक नहीं है ईश्वर के बारे में जो परस्पर विपरीत बातें चल रही हैं उनमें जो चल रही है उन्हीं में से हम निश्चय कर सकते हैं कि नहीं ईश्वर के बारे में ये कथन तो ठीक नहीं है और ये कथन ठीक है इसी को हम समझने का यहां पर प्रयास कर रहे हैं और इसके माध्यम से एक अंश में हम ईश्वर को जानते हैं इन्हीं का अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी का कार्यालय तो दिल्ली में है एवं उसकी व्यवस्था संपूर्ण देश में है एवं देश भर में प्रधानमंत्री से ज्यादा अन्य कोई शक्ति संपन्न भी नहीं है तो क्या परमात्मा भी इसी प्रकार से अपने स्थान में रहते हुए सब कुछ संचालित करता रहता है एक स्थान पर रह के ये हमने पीछे चर्चा की थी कि परमात्मा एकदेशी है या सर्वव्यापक है तो ठीक है उदाहरण जो दिया ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक स्थान पर रहते हुए भी व्यवस्था को चला सकता है लेकिन कब चला सकता है जब उसके पास वैसे साधन हो प्रधानमंत्री भी दिल्ली में बैठे हुए जब चलाते हैं तो वहां दिल्ली में भी कितने लोग जुड़े हुए हैं उनके पास में हजारों लाखों व्यक्ति पूरे तंत्र में हैं तब वो चला पाते हैं। अपने आप तो नहीं चला पाते नहीं चला सकते कोई भी नहीं चला सकता उनको सूचना देने वाले सूचनाएं पहुंचाने वाले उनको बातें बताने वाले निर्णय वो करेंगे लेकिन उनको बातें बताना और जो उन्होंने कहा उसका पालन करवाना न्यायालय का पालन करवाना इत्यादि तो बहुत बड़ा तंत्र है लाखों लोग जुड़े हुए हैं उसमें तब जाके ये चल पाता है नहीं तो एक देश में रहते हुए नहीं चल सकता और इनके माध्यम से वो वहां वहां तक पहुंचे दूत हैं गुप्तचर हैं इत्यादि तो इनके साधन हमें दिखाई देते हैं यदि परमात्मा एक स्थान पर रहते हुए चला रहा है जो कोई कल्पना करते हैं तो वो कैसे चला रहे हैं कौन सा माध्यम है कौन से साधन है केवल यह कहने से काम नहीं चलता है कि वो उसकी शक्ति ऐसी है कि वो एक जगह से भी चला लेता है ऐसे नहीं बात बनेगी शक्ति तो वो जहां तक है वहीं तक ही उसकी शक्ति रहेगी ना कोई भी वस्तु है जहां तक वो है वहीं तक तो उसकी शक्ति रहेगी उसका अपना एक क्षेत्र होता है वहीं तक ही रहेगी और आगे अगर चल कर रहा है तो वहां कोई ना कोई कारण हमें दिखना चाहिए और ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो उस दृष्टि से हमने पहले इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि परमात्मा को तो सर्वव्यापी मानना होगा एक देशी नहीं माना जा सकता और एक देशी है तो एक देशी मानने वाले भी बहुत हैं कोई कहा कोई कहा कोई कहां आप निश्चय करके बताइए जो एक देशी मानते हैं कि भाई कहां रहता है कहा रहता है और अगर कोई अपनी अपनी मान्यता के अनुसार कह भी दे कि वहां रहता है तो उसका कैसे पता लगा आपको से पता लगा कि वहीं रहता है आधार क्या है उसका मानने का आधार क्या है तो उसमें भी ऐसा वो प्रश्न रहित है ऐसी बात नहीं वहां बहुत सारे प्रश्न उठेंगे बहुत सारी विसंगतियां लगेंगी और कोई एक स्थान है वो हमारे को पता नहीं लगेगा तो पूरी व्यवस्था की दृष्टि से परमात्मा सर्वव्यापक ही हो सकता है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म रचनाओं में व्यवस्था करता है और बड़े से बड़े में करता है और उसी के साथ फिर हमने ये भी देखा था कि वो निराकार होता है तभी वो अंदर से अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म भी काम कर सकता है और बड़े से बड़े को भी अगर इस फूल साकार होता तो वो बड़े सी बड़ी चीजें भले ही कर लेता लेकिन सूक्ष्म चीजों के अंदर नहीं कर सकता था और साकार होता तो हमें पता लगता दिखाई देता साकार चीज तो दिखाई देती है इत्यादि तो प्रधानमंत्री या ऐसे हम कुछ संचालन कर सकते हैं एक स्थान पर लेकिन उसके लिए साधन चाहिए परमात्मा के साथ ये घटता नहीं है अगला प्रश्न है उषा जी का कहा जाता है कि जब कलयुग बढ़ जाता है तब ईश्वर का जन्म यानी अवतार होता है तो कलयुग से मतलब यहां वो लेना चाहिए कि विकृतियां आ जाती हैं अन्याय अत्याचार बढ़ जाते हैं वो कथन है कलयुग का मतलब वैसे तो चार युग होते हैं उन चार युग में जो काल के क्रम से कलयुग आता है वहां कोई बुरा ही, हो, ही आवश्यक नहीं है लेकिन हम कलयुग को बहुत बुरा ही मानते हैं इसलिए कहते हैं कि कलियुग आ गया है वो बुराई का प्रतीक है तो जब बुराई बढ़ जाती है तब परमात्मा ईश्वर का जन्म या अवतार होता है जैसे श्री राम कृष्ण वगैरह तो अब इनका प्रश्न है पीछे हमने ये निर्णय किया इस तरफ पहुंचे कि परमात्मा तो निराकार ही हो सकता है साकार नहीं हो सकता है तो इनका प्रश्न है कि जो ईश्वर निराकार है उसका कोई रूप नहीं तो ईश्वर का अवतरण जन्म होना ये सच है कि मान्यता है तो इसका उत्तर यह है कि ये सच नहीं है ये मान्यता है ऐसा मान लिया है उन्होंने इस पे थोड़ा सा और विचार करते हैं जो हमारे महापुरुष हैं, श्री राम श्री कृष्ण इनको हम भगवान कहते हैं इनको भगवान कहते हैं हम भगवान का मतलब होता है जिनमें बहुत गुण होते हैं ऐश्वर्य होता है बहुत गुण संपन्न थे बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति थे महापुरुष थे इसलिए इनको भगवान कहा गया लेकिन वो भगवान कहने का ये मतलब नहीं है कि वो परमात्मा थे इनको कभी परमात्मा कहा गया है क्या परमात्मा के नाम से तो नहीं पुकारा गया उनको हम भगवान कहते हैं। इनको ईश्वर के नाम से भी कोई कहता होगा नहीं तो प्रचलन नहीं है भगवान का मतलब तो ऐश्वर्य वाला विभिन्न गुणों से युक्त तो, बहुत श्रेष्ठ गुणों से युक्त तो उन्होंने समाज के लिए बहुत कार्य किए उनके प्रति आदर सम्मान हमें पूरा रखना चाहिए उनके गुणों के अनुरूप हमें अपना जीवन भी बनाना चाहिए उनको हम स्मरण कर सकते हैं जीवन का प्रेरणा स्रोत बना सकते हैं वो सब ठीक है तो कोई आपत्ति नहीं वो हमारे आदरणीय हैं श्रद्धे हैं लेकिन जहां तक परमात्मा की बात आती है ईश्वर की बात आती है क्या वो ईश्वर के अवतार थे ये एक प्रश्न खड़ा होता है और परमात्मा यदि सर्वव्यापक है जैसा कि हम निश्चय करके आए सर्वव्यापक संगत लगता है निराकार है तो ये जो शरीरधारी थे ये तो साकार थे तो वहां कोई ये भी उत्तर दे सकता है कि भाई आकार तो उनके शरीरों का था चेतन तत्व जो है वो तो निराकार ही था तो शरीर से तो साकार नहीं हो जाते ठीक है ठीक है हम भी नहीं हो जाते आत्मा भी निराकार होते हुए भी शरीर धारण करते हैं इससे हम साकार नहीं हो जाते आत्मा तो निराकार ही है हाँ लेकिन शरीर में आ रहे हैं तो पीछे जैसा मैंने आपको कहा था कि यदि हम कोई एक मान्यता मानते हैं और अगली कोई चीज और सोचनी है विचार के लिए आई कि क्या परमात्मा ऐसा हो सकता है और उससे यदि हमारी पिछली मान्यता में विरोध आ रहा है दो बातें नहीं हो सकती तो हमें फिर विचार कर लेना चाहिए दोनों में से एक ही बात हो सकती है विपरीत बात हमारे को नहीं लेनी है असंगत बातें सबकी सब सब कुछ मान लिया विपरीत बातें ऐसा नहीं करना तो जो सर्वव्यापक है शरीर में कैसे आ सकता है यदि हम अवतार माने अवतार का मतलब क्या होता है अवतरण अब अव कहते हैं नीचे तरण कहते हैं उतरना जैसे कि नदी के किनारे हम खड़े हों और नदी में उतर जाते हैं यह एक अवतरण का मतलब होता है प्रकट हो जाना तो परमात्मा ब्रह्म ईश्वर और वो शरीर में आ गया शरीर में सिमट के आ गया तो अगर हम ऐसा माने तो परमात्मा अब सर्वव्यापक नहीं रहा यदि शरीर में आता है तो तो वो हमें विचार करना हो परमात्मा को हम सर्वव्यापक माने या एक शरीर में माने दूसरी बात प्रकट होना यदि कहेंगे तो परमात्मा शरीर के रूप में प्रकट क्यों होगा उसको क्या आवश्यकता है शरीर में प्रकट होने की तो कहा कि भाई कलयुग बढ़ जाता है कोई पापी बढ़ जाते हैं अधर्म अन्याय अत्याचार बढ़ जाता है सज्जनों की रक्षा नहीं होती है तो उनकी रक्षा के लिए दुर्जनों के नाश के लिए तो जो परमात्मा सर्वव्यापक है सर्वशक्तिमान है इतनी चीजें बनाता है उसके लिए संसार के कुछ दुष्ट व्यक्ति दुर्जन व्यक्ति क्या तुलना में बैठते हैं यदि परमात्मा को दुष्टों को नष्ट करना ही है तो शरीर धारण करने की क्या आवश्यकता है उसको वो तो सर्वनियंता है इतना बहुत शक्तिशाली है हम कल्पना भी नहीं कर सकते ये पृथ्वी आदि की कल्पना नहीं कर सकते कितनी शक्ति होती है तूफान की कितनी शक्ति होती है हम माप ही नहीं पाते एक छोटा सा तूफान आता है सुनामी पूरे ब्रह्मांड की दृष्टि से कह रहा हूं और पूरी पृथ्वी की दृष्टि से कह रहा हूं छोटी सी ही तो लहर थी उस दृष्टि से हमारे लिए तो ये भयंकर थी तूफान आ जाता है भूकंप आ जाता है और ये पूरी पृथ्वी को जो संभाल रहा है और सूर्य आदि सबको संभाल रहा है उसकी शक्ति कितनी है जो सब शरीरों को सबको शरीर प्रदान कर रहा है सबको जन्म दे रहा है आत्मा उसके नियंत्रण में है, कब उसको शरीर में भेजना निकालना है तो निकाल देना ये जो सारा नियमन कर रहा है यम रूप में उसके लिए किसी कितना ही बड़ा ताकतवर कोई दुष्ट हो उसकी क्या ताकत है उसके सामने कुछ भी नहीं कितना भी तगड़ा हो व्यक्ति कितना भी बलवान हो कितना भी समर्थ हो और यदि बुद्धि में थोड़ा सा भी फेर आ जाए कि उसको अब पहचान ही नहीं रहा है किसी को अब क्या कर सकता है वो उसके लिए कोई हाथ पैर तोड़ने की भी जरूरत है क्या वो तो वो भी कर सकता है परमात्मा किसी को भी कुछ भी कर सकता है इतना सामर्थ्य वाला है वो कितना भी दोस्तों और लकवा आ गया उसको बोल नहीं सकता देख नहीं सकता मुंह टेढ़ा हो गया हाथ पैर हो गए कोई कैद की भी जरूरत नहीं है वो कोई कैद में डाले कैदी तो हो जाता है आदमी जब लकवा हो जाए ऐसी स्थिति आ जाए बिस्तर पे पड़ा है सरिये नहीं है कहीं कमरे में बंद नहीं है लेकिन वो और क्या हो जाता है अपाजी अपाही हो जाता है ना और किसी को कुछ बुद्धि काम करना बंद कर दे बेहोश हो जाए क्या करेगा वो कहा राजा और कहा दोस्त और क्या करेगा वो कुछ भी नहीं तो किसी दुष्ट को नष्ट करने के लिए वो शरीर धारण करे ये भी कोई युक्ति संगत नहीं है उसकी सामर्थ्य तो आनंद है कुछ भी कर सकता हूं तो एक स्थान पे पहली बात तो आ नहीं सकता जो सर्वव्यापक है और यदि कोई कहे भी तो कोई आवश्यकता नहीं है और यदि आवश्यकता है तो अभी कौन सा काल चल रहा है सत्ययोग या कल योग कलयुग तो आज नहीं आया वो या आया हुआ है कहते तो बहुत लोग हैं कि हम भगवान हैं ईश्वर के अवतार हैं आज भी कहने वाले हैं है कोई मानेंगे आज भी आए हुए हैं और चलो आ भी गए आज जितने भी कहें कि ये ईश्वर के अवतार हैं तो सज्जनों की रक्षा हो गई पूरी पृथ्वी पर दुर्जनों का नाश हो गया पाप हट गया कलयुग चला गया नित नई घटनाएं है होती हैं छोटे बड़े कितने नरसंहार होते हैं कितने अन्याय अत्याचार होते हैं सैकड़ों हजारों रोज होते हैं समूह में भी होते हैं बड़े बड़े भयंकर होते हैं तो आज क्यों नहीं आ जाता है वो अगर आता तो जबकि हम ये कहते हैं कि कलयुग है और भ्रष्ट होता जा रहा है और, और कितना कितना खराब होता जा रहा है जिस समय में श्री रामचंद्र जी थे रामायण के काल में महाभारत के काल में त्रेता द्वापर का जो भी काल था उस समय अन्याय अत्याचार अधिक था या आज अधिक है उस समय ज्यादा था उस समय ज्यादा था तो उस समय तो कलियुग भी नहीं था या कलयुग का प्रारंभ था जो भी भाग था परमात्मा भी टाइम देखता है कि उस टाइम के हिसाब से ज्यादा था तो आज के टाइम को क्यों परमात्मा के लिए तो सारे काल काली हैं सारी आत्माएं है, आत्मा ही है सारे मनुष्य जैसे आज हम हैं वैसे वो भी हैं तो ये एक परिकल्पना है महापुरुषों को हम भगवान कहते हैं वहां तक ठीक है लेकिन उसको परमात्मा ही मान लेना अवतार मान लेना ये सर्वव्यापक परमात्मा में घट नहीं सकता सर्वशक्तिमान परमात्मा में घट नहीं सकता और यदि कोई माने भी घटे तो तो आज क्यों नहीं है ये इसका कोई उत्तर नहीं है और एक है या अनेक है भगवान कहने वाले आज भी मिल जाएंगे बहुत से और इसको शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो वेद में ईश्वर स्वयं बोलते हैं भगवान स्वयं बोलते हैं उसके जो स्वरूप बताया उसमें यजुर्वे चालीसवें अध्याय में उसमें एक शब्द लिखा अकायम सपरियेगा तो सब जगह फैला हुआ है सब जगह व्यापक है प्राप्त है और अकायम शरीर से रहित है, शरीर नहीं है उसका यदि हम अवतार मानेंगे तो परमात्मा का शरीर मानना होगा जितने अवतार हैं वो सब शरीर वाले हैं अवतार कहते ही उसको है कि जो शरीर में आ जाता है तो परमात्मा का स्वरूप ही अकायम है वो शरीर में आ नहीं सकता है अव्रणम उसमें कोई घाव नहीं हो सकता हमारे इन महापुरुषों को घाव हुए थे या नहीं युद्ध में कृष्ण भगवान की मृत्यु भी जैसी कही जाती है कि बहेलिया ने जो तीर मारा था उनके पैर में लगा था इत्यादि उससे मृत्यु हुई ना घाव हुआ ना चोट लगी ना लेकिन वहां तो अवर्णम लिखा है परमात्मा में कोई व्रण ही नहीं होता अस्नाविर उसमें कोई स्नायु नहीं होते बंधन नहीं होते जैसे हमारे शरीर में स्नायु होते हैं हड्डियां जुड़ी हुई है मांसपेशियां बंधी हुई है तो स्नायु तो उसके होंगे जिसका शरीर हो तो शास्त्र से भी वेद से भी ये सिद्ध है कि परमात्मा का शरीर नहीं होता अवतार नहीं होता और तर्क युक्ति से भी हमें यही समझ में आता है, यही संगत है और इनको सुख दुख हुए थे या नहीं सुख दुख हुए थे विलाप किया था या नहीं जो परमात्मा है जो जान से युक्त है सर्वज्ञ है अविद्या जिसमें रह नहीं सकती तटस्थ है आनंद से परिपूर्ण है उनको कैसा विलाप? और जो अवतार मानते हैं उन्होंने जो पुराण रच रखे हैं अलग अलग पुराण रखे हुए हैं और उन पुराणों में एक दूसरे की खूब आलोचना की भी है इनको ये दुख क्यों हुआ वही जो अवतार मानते हैं जो पुराण अवतार मानते हैं उनमें इन्हीं सबकी कितनी धज्जियां उड़ाई हुई है वो पता नहीं होगा कितने पाप इनके सिर पर लगा रखे हैं वहां पर कि इन्होंने ये किया इन्होंने ये किया और इन्होंने ये किया इसलिए इनको ये कष्ट हुआ में उन्होंने ये किया था इसलिए ये हुआ ये इन्हीं पुराणों में कहा गया है जिन्होंने अवतार माना है उन पाप के कारण से उनको ये ये दुख भोगने पड़े ये इन्हीं पुराणों में लिखा हुआ है अगर हम अवतार की वो परिकल्पना करते हैं कि दुष्टों के नाश के लिए वो आ भी गया तो मतलब पिछला जन्म तो नहीं था ना उसका वो किसी पाप के कारण से तो नहीं आया है पाप के कारण से तो कष्ट नहीं भोगना पड़ रहा है लेकिन जो अवतार मानते हैं वो ऐसी कहानियां भी वहां पर लिखते हैं लिखी हुई हैं तो क्या परमात्मा को आप इतना निंदित करना चाहते हैं इतना निंदित है वो अवतार के रूप में तो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनके दुखों का कारण कहते हैं कि पिछले जन्म में इसके साथ वे विचार किया था इसलिए ही ऐसे हुए हैं ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है क्या ऐसे ग्रंथ स्वीकार्य हो सकते हैं ये वास्तविकता है जो परमात्मा को अवतारों को इस रूप में प्रस्तुत करता हो यह तो हम जैसे मनुष्यों के लिए हो सकता है कि हमारे से जीवन में कोई चोरी हो गई हमने वे विचार कर दिया हमने किसी की हत्या कर दी ये हमारे साथ में हो सकता है जो अविद्या से युक्त हैं जो ईश्वर का अवतार है उसमें ये बातें कहां से आएंगी तो अवतार कहने वाले ग्रंथ ये बातें क्यों बोलते हैं और अपने अवतार को तो पूरा मानते हैं दूसरे अवतार की आलोचनाएं करते हैं अब अवतार मानेंगे आप किन किन को मानेंगे अब जनसामान्य तो सबको अवतार मानता है उनको क्या पता इन पुराणों के अंदर एक दूसरे की कि ये विष्णु के अवतार हैं ये इसके अवतार हैं तो अपने अपने अवतार की तो प्रशंसा करेंगे अन्य अवतारों के लिए इतने दोष गिना रखे वहीं पर वो ऐसे थे वो ऐसे थे और दूसरों ने इनके लिए कर रखे क्या ऐसे ग्रंथ माने जा सकते हैं जिन्होंने ऐसी अवतार की बात कही है? यह युक्ति संगत नहीं है परमात्मा का ईश्वर का जो शुद्ध स्वरूप है वो हमें स्वीकार करना होगा जो वेद के अंदर लिखा हुआ है जो हमें समझ में आता है और यदि ऐसा ईश्वर है तो उसे प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है क्या हम एक दूसरी आत्मा को यूं प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं ये सामान्य व्यवहार तो ठीक है जो इतना लक्ष्य बना हुआ है हमारा सबका पूरे शास्त्र जिसके लिए कह रहे हैं क्या उसका ऐसा चरित्र होगा क्या उसका ऐसा जीवन होगा जो सर्वज्ञ है उसमें तो अविद्या की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हो ही नहीं सकता क्लेशों से युक्त नहीं हो सकता अविद्या से युक्त नहीं हो सकता तो शरीर धारण करेगा कैसे तो ये जो मान्यता है यह ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापक मानने के विपरीत है की युक्ति के भी विपरीत है तो इसलिए इन्होंने जो पूछा कि क्या ये ईश्वर के अवतार हैं, क्या ये सच है तो ये सच नहीं है ये गलत मान्यता है महापुरुष होने के कारण से उनको भगवान कहा गया उतने अंश में भगवान का अर्थ में समझना चाहिए वो ठीक है तो हमारे महापुरुष थे इनका चरित्र बहुत अच्छा था जीवन बहुत अच्छा था इसलिए भगवान शब्द का उनके लिए प्रयोग तो किया जा सकता है लेकिन परमात्मा के स्थान पर नहीं ईश्वर के स्थान पर नहीं ईश्वर अपनी जगह इनको भी जन्म ईश्वर नहीं दिया था परमात्मा नहीं दिया था इनको भी इनके कर्मानुसार जन्म दिया था अच्छा शरीर अच्छी बुद्धि इनके भी अपने अपने संस्कार थे पिछले जन्मों के उसके अनुसार वो भी चलते थे जैसे हम चलते हैं वो ऊंचे स्तर पे चलते थे तो आज का विषय इतना ही रखते हैं प्रणौत है सभी को साथ और अभिवादन अवशु